शिवपुराण रुद्र सहिता तुम तो स्त्रियों में रत्न हो तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो सोने की मुद्रा असरफी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनों की चमक पाना चाहती हो महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो तथा तो देवेश्वरी यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं और कहाँ वे जो तीन भद्दी आंखें धारण करते हैं तुम तो चंद्रमुखी अंगों की संज्ञाओं में चंद्रमा को एक संख्या का बोधक माना गया है एक मुख वाले पुरुष और स्त्रियॉँ भी सुंदर माने जाते हैं एक से अधिक मुख वाले नहीं इस प्रकार एक मुख और पंचमुख की भी तुलना की गई है चंद्रमुखी पद का दूसरा भाव है तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान मनोहर है और वे पंचानन सिंह के समान भयंकर हैं तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर से चिता का भस्म कहां तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहां शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल कहां तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहां शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प कहां तुम्हारी सेवा के लिए उद्दत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहां भूतों की दी हुई बली को पसंद करने वाले शिव कहां तुम तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरों की डिमडिम कहां भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहां अशुभ शिंगी कहां ढक्का का शब्द और कहां अशुभ गलनाद तुम्हारे यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर नंगे क्यों रहते सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं अतः अच्छा मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो संसार में जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो अतः मैं कहता हूं कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो अन्यथा जो चाहो वह करो मुझे कुछ नहीं कहना है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कोपित हो गई और उससे इस प्रकार बोली